भारतीय व्याख्यान भारत का भविष्य मद्रास का यह अंतिम व्याख्यान एक विशाल मंडप में लगभग चार हजार श्रोताओं के सम्मुख दिया गया था स्वामी जी का भाषण यह वही प्राचीन भूमि है जहां दूसरे देशों को जाने से पहले तत्वज्ञान ने आकर अपनी वास भूमि बनाई थी यह वही भारत है जहां के आध्यात्मिक प्रवाह का स्थूल प्रतिरूप उसके बहने वाले समुद्राकार मध है जहाँ चिरंतन हिमालय श्रेणीबद्ध उठा हुआ अपने हिम शिखरों द्वारा मानो स्वर्ग राज्य के रहस्यों की निहार रहा है यह वही भारत है जिसकी भूमि पर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरण रज पड़ चुकी है यह यही सबसे पहले मनुष्य प्रकृति तथा अंतर जगत के रहस्योद्घाटन की जिज्ञासाओं के अंकुर उगे थे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 जहाँ से पुनः ऐसी ही तरंगे उठकर निस्तेज जातियों में शक्ति और जीवन का संचार कर देगी यह वही भारत है जो शताब्दियों के आघात विदेशियों के सत्य सत्य आक्रमण और सैकड़ों आचार व्यवहारों के विपरीत सहकर भी अक्षय बना हुआ है यह वही भारत है जो अपने अविनाशी वीर्य और जीवन के साथ अब तक पर्वत से भी दृढ़ता भाव से खड़ा है आत्मा जैसे अनादि अनंत और अमृत स्वरूप है वैसे ही हमारी भारत भूमि का जीवन है और हम इसी देश की संतान है भारत की संतानों तुमसे आज मैं यहाँ कुछ व्यवहारिक बातें कहूँगा और तुम्हें तुम्हारे पूर्व गौरव की याद दिलाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कितने ही बार मुझसे कहा गया है कि अतीत की ओर नज़र डालने से सिर्फ मन की अवनति ही होती है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 यही हमारे लिए आवश्यक है सर्वप्रथम यही हमारा कार्य है अतः हम देखते हैं कि एशिया में और विशेषतः भारत में जाति भाषा समाज संबंधी सभी बाधाएं धर्म की इस एकीकरण शक्ति के सामने उड़ जाती हैं हम जानते हैं कि भारतीय मन के लिए धार्मिक आदर्श से बड़ा और कुछ भी नहीं है धर्म ही भारतीय जीवन का मूल मंत्र है और हम केवल सबसे कम बाधा वाले मार्ग का अनुकरण करके ही कार्य में अग्रसर हो सकते हैं यह केवल सत्य ही नहीं कि धार्मिक आदर्श यहाँ सबसे बड़ा आदर्श है किंतु तो भारत के लिए कार्य करने का एकमात्र संभाव्य उपाय यही है पहले उस पथ को सुदृढ़ किए बिना दूसरे मार्ग से कार्य करने पर उसका फल घातक होगा इसीलिए भविष्य के भारत निर्माण का पहला कार्य वह पहला सोपान जिसे युगों से के उस महाचल पर खोद कर बनाना होगा भारत की यह धार्मिक एकता ही है यह शिक्षा हम सबको मिलनी चाहिए कि हम हिंदू द्वैतवादी विशिष्टा द्वैतवादी या अद्वैतवादी अथवा दूसरे संप्रदाय के लोग जैसे शैव वैष्णव पाशुपत आदि भिन्न भिन्न मतों के होते हुए भी आपस में कुछ समान भाव भी रखते हैं और अब वह समय आ गया है कि अपने हित के लिए अपनी जाति के हित के लिए हम इन तुक्ष भेदों और विवादों को त्याग दें सचमुच ये झगड़े बिल्कुल वार्यात हैं हमारे शास्त्र इसकी निंदा करती है हमारे पूर्व पुरु पुरुषों ने इनके बहिष्कार का उपदेश दिया है और वे महापुरुष गर्ण जिनके वंशज हम अपने को बताते हैं और जिनका खून हमारी नसों में बह रहा है अपने संतानों को छोटे छोटे भेदों के लिए झगड़ते हुए देख उनको घोर घृणा की दृष्टि से देखते हैं लड़ाई झगड़े छोड़ने के साथ ही अन्य विषयों की उन्नति अवश्य होगी यदि जीवन का रक्त सशक्त एवं शुद्ध है तो शरीर में विषैले कीटाणु नहीं रह सकते हमारी आध्यात्मिकता ही हमारा जीवन रक्त है यदि यह सब बहता रहे यदि यह शुद्ध एवं सशक्त बना रहे तो सब कुछ ठीक है राजनीतिक सामाजिक चाहे जिस किसी तरह की ऐहिक त्रुटियाँ हो चाहे देश की निर्धनता ही क्यों ना हो यदि खून शुद्ध है तो सब सुधर जाएंगे क्योंकि यदि रोग वाले कीटाणु शरीर से निकाल दिए जाएं तो फिर दूसरी कोई बुराई खून में नहीं समा सकती उदाहरणार्थ आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की एक उपमा लो हम जानते हैं कि किसी बीमारी के फैलने के दो कारण होते हैं एक तो बाहर से कुछ विषैले कीटाणुओं का प्रवेश दूसरा शरीर की अवस्था विशेष यदि शरीर की अवस्था ऐसी न हो जाए कि वह कीटाणुओं को घुसने दे यदि शरीर की जीवन शक्ति इतनी छीण न हो जाए कि कीटाणु शरीर में घुसकर बढ़ते रहें तो संसार में किसी भी कीटाणु में इतनी शक्ति नहीं जो शरीर में बैठ कर बीमारी पैदा कर सके वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर सदा करोड़ों कीटाणु प्रवेश करते रहते हैं परंतु जब तक शरीर बलवान है हमें उनकी कोई खबर नहीं रहती जब शरीर कमजोर हो जाता है तभी ये विशैली कीटाणु उस पर अधिकार कर लेते हैं और रोग पैदा करते हैं राष्ट्रीय जीवन के बारे में भी यही बात है जब राष्ट्रीय जीवन कमजोर हो जाता है तब हर तरह के रोग के कीटाणु उसके शरीर में इकट्ठे जमकर उसकी राजनीति समाज शिक्षा और बुद्धि को रुग्न बना देता है अतः उसका चिकित्सा के लिए हमें इस बीमारी की जड़ तक पहुंचकर कर रक्त से कुल दोषों को निकाल देना चाहिए तब उद्देश्य यह होगा कि मनुष्य बलवान हो खून शुद्ध और शरीर तेजस्वी हो जिससे वह सब बाहरी विषयों को दबा और हटा देने लायक हो सके हमने देखा है कि हमारा धर्म ही हमारे तेज हमारे बल यही नहीं हमारे राष्ट्रीय जीवन का भी मूल आधार है इस समय मैं यह तर्क वितर्क करने नहीं जा रहा हूँ कि धर्म उचित है या नहीं सही है या नहीं और अंत तक यह लाभदायक है या नहीं किंतु अच्छा हो या बुरा धर्म ही हमारे राष्ट्रीय जीवन का प्राण है तुम उससे निकल नहीं सकते अभी और चिरकाल के लिए भी तुम्हें उसी का अवलंबन ग्रहण करना होगा और तुम्हें उसी के आधार पर खड़ा होना होगा चाहे तुम्हें इस पर उतना विश्वास हो या ना हो जो मुझे है तुम इसी धर्म में बंधे हुए हो और अगर तुम इसे छोड़ दो तो चूर चूर हो जाओगे वही हमारी जाति का जीवन है और उसे अवश्य ही सशक्त बनाना होगा तुम जो युगों के धक्के सहकर भी अक्षय हो इसका कारण केवल यही है कि धर्म के लिए तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया था उस पर सब कुछ निछावर किया था तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म रक्षा के लिए सब कुछ साहसपूर्वक सहन किया था मृत्यु को भी उन्होंने हृदय से लगाया था विदेशी विजेताओं द्वारा मंदिर के बाढ़ के बाद मंदिर तोड़े गए परंतु उस बाढ़ के बह जाने से देर नहीं हुई कि मंदिर के कलश फिर खड़े हो गए दक्षिण के यही कुछ पुराने मंदिर और गुजरात के सोमनाथ के जैसे मंदिर तुम्हें विपुल ज्ञान प्रदान करेंगे वे जाति के इतिहास के भीतर वह गहरी अंतरदृष्टि देंगे जो ढेरों पुस्तकों से भी नहीं मिल सकती देखो कि किस तरह ये मंदिर सैकड़ों आक्रमणों और सैकड़ों पुनरुत्थानों के चिन्ह धारण किए हुए हैं ये बार बार नष्ट हुए और बार बार ध्वंसावशेष से उठ नया जीवन प्राप्त करते हुए अब पहले ही की तरह अटल रूप से खड़े हैं इसलिए इस धर्म में ही हमारे राष्ट्र का मन है हमारे राष्ट्र का जीवन प्रवाह है इसका अनुसरण करोगे तो यह तुम्हें गौरव की ओर ले जाएगा इसे छोड़ोगे तो मृत्यु निश्चित है अगर तुम उस जीवन प्रवाह से बाहर निकल आए तो मृत्यु ही एकमात्र परिणाम होगा और पूर्ण नाश एकमात्र परिणति मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि दूसरी चीज की आवश्यकता ही नहीं है मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि राजनीति या सामाजिक उन्नति अनावश्यक है किंतु तो मेरा तात्पर्य यही है और मैं तुम्हें सदा इसकी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सब यहाँ गौड़ विषय है मुख्य विषय धर्म है भारतीय मन पहले धार्मिक है फिर कुछ और अतः धर्म को ही सशक्त बनाना होगा पर यह किया किस तरह जाए मैं तुम्हारे सामने अपने विचार रखता हूँ बहुत दिनों से यहाँ तक कि अमेरिका के लिए मद्रास का समुद्री तट छोड़ने के वर्षों पहले से ये मेरे मन में थे और उन्हें को प्रचारित करने के लिए मैं अमेरिका और इंग्लैंड गया था धर्महासभा या किसी और वस्तु की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी वह तो एक सुयोग मात्र था वस्तुतः मेरे ये संकल्प ही थे जो सारे संसार में मुझे लिए फिरते रहे मेरा विचार है पहले हमारे शास्त्र ग्रंथों में भरे पड़े आध्यात्मिकता के रत्नों को जो कुछ ही मनुष्यों के अधिकार में मठों और अरण्यों में छिपे हुए हैं बाहर लाना होगा जिन लोगों के अधिकार में ये छिपे हुए केवल उन्हीं से इस ज्ञान का उद्धार करना पर्याप्त न होगा वरन उससे भी दुर्भेद्य पेटिका अर्थात जिस भाषा में ये सुरक्षित है उस संस्कृत भाषा के शताब्दियों के परत खाए हुए अभिद शब्द जाल से उन्हें निकालना होगा तात्पर्य है कि मैं उन्हें सबके लिए सुलभ कर देना चाहता हूँ मैं इन तत्वों को निकालकर कर सबकी भारत के प्रत्येक मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाना चाहता हूँ चाहे वह संस्कृत जानता हो या नहीं इस मार्ग की बहुत बड़ी कठिनाई हमारी गौरवशाली संस्कृत भाषा ही है और यह कठिनाई तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक हमारे राष्ट्र के सभी मनुष्य संस्कृत के अच्छे विद्वान न हो जाए यह कठिनाई तुम्हारी समझ में आ जाएगी जब मैं कहूँगा कि आजीवन इस संस्कृत भाषा का अध्ययन करने पर भी जब मैं इसकी कोई नई पुस्तक उठाता हूँ तब वह मुझे बिल्कुल नई जान पड़ती है अब सोचो कि जिन लोगों ने कभी विशेष रूप से इस भाषा का अध्ययन करने का समय नहीं पाया उनके लिए यह भाषा कितनी अधिक क्लिष्ट होगी अतः मनुष्यों की बोलचाल की भाषा में उन विचारों की शिक्षा देनी होगी साथ ही संस्कृत की भी शिक्षा अवश्य होनी चाहिए क्योंकि संस्कृत शब्दों की ध्वनि मात्र से ही जाति को एक प्रकार का गौरव शक्ति और बल प्राप्त हो जाता है महान धर्माचार्य रामानुज चैतन्य और कबीर ने भारत की निजी जातियों को उठाने का जो प्रयत्न किया था उसमें उन्हें अपने ही जीवन काल में अद्भुत सफलता मिली थी किंतु फिर उनके बाद उस कार्य का जो शोचनीय परिणाम हुआ उसके कारणों की मीमांसा होनी चाहिए और जिस कारण उन बड़े बड़े धर्माचार्यों के तिरोभाव की प्रायः एक ही शताब्दी के भीतर वह उन्नति रुक गई उसके कारणों की मीमांसा होनी चाहिए इसका रहस्य यह है कि उन्होंने निजी जातियों को उठाया वे सब चाहते थे कि वे उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो जाए परंतु उन्होंने जनता में संस्कृत का प्रचार करने में अपनी शक्ति नहीं लगाई यहाँ तक कि भगवान बुद्ध ने भी यह भूल की कि उन्होंने जनता में संस्कृत भाषा का अध्ययन बंद करा दिया वे तुरंत फल पाने के इच्छुक थे इसीलिए उस समय की भाषा पाली में संस्कृत से अनुवाद कर उन्होंने उन विचारों का प्रचार किया